दोस्तों, कितना अजी पैराडाक्स है ना? जितना तुम खुशी को चाइस करते हो, खुशी उतनी ही दूर भागती है तुमसे। ये बिल्कुल पानी को हाथ से पकड़ने जैसा है। जितना टाइट पकड़ोगे, उतना ही जल्दी निकल जाएगा। मार्क मैनसन ये बात समझाने के लिए एक एग्जाम्पल देता है चार्ल्स बुकोव्स्की का। एक इंसान जिसका पूरा करियर स्ट्रगल लिखने और फेलियर्स के आराउंड घूमता रहा, उसका फाइनल मैसेज था डोंट ट्राई। अब इसका मतलब क्या है? क्या मेहनत ही ना करो? बिल्कुल नहीं। मैंसन कहता है, इसका असली मतलब है, उन चीजों के पीछे अपनी जिंदगी बर्बाद मत करो, जो तुम्हें वैसे भी सैटिसफाई जो struggle तुम चूज करते हो, वही तुम्हारी जिंदगी का असली quality decide करता है। हमारी society हमेशा कहती है, happy बनने के लिए और चीजों के जरूरत है। और चीजों के लिए और struggle करो। और struggle के लिए और motivation ढूंडो। लेकिन Manson उल्टा कहता है, happiness एक goal नहीं है, एक side effect है। � जो बंदा सिर्फ result chase करता है, six pack, muscles, compliments, वो हमेशा frustrate रहेगा. लेकिन जो बंदा pain, पसीना और daily struggle को accept करता है, उसके लिए process ही reward बन जाता है. और वही असली खुशी है. Manson कहता है, जिन्दगी कभी problem free नहीं होगी. Problems बदलती रहेंगी लेकिन खतम नहीं होगी. कौन से प्रॉब्लम्स के साथ जीना है, तो पहला सबक सिंपल है। खुशी को चेज करना बंद करो, अपना स्ट्रगल कॉन्शियसली चूज करो और अपनी एनर्जी उन चीजों में लगाओ जो तुम्हारी जिंदगी को असली मीनिंग देती हैं। और दोस्तों, ये स्ट्रगल एक्सेप्ट करना ही जिंदगी को क्लियर बनाता है, लेकिन एक और ट्र�